नमस्कार मित्रों ये वीडियो है भारत के वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 147 के ऊपर आर्टिकल 147 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज का यह आर्टिकल क्या कहता है कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट आज भी यदि कोई अमेंडमेंट लाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट नाइनटीन में अमेंडमेंट लाती है या ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट जिसको प्रीवी काउंसिल कहा जाता है ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई ऑर्डर इश्यू करती है तो वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के लिए बाइंडिंग होगा यानी भारत की सुप्रीम कोर्ट यानी पूरा भारत की सरकार यानी कि पूरा भारत यानी भारत का आज का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भारत की पूरी गवर्नमेंट है वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट और प्रीवी काउंसिल ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है और ये किस तरह से उसका उपाय क्या है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा और पहले ये आर्टिकल मैं आपको पढ़ के बताऊंगा मैं इसका अंग्रेजी भी पढ़ूंगा और हिंदी भी आपको पढ़ूंगा ना आपको अंग्रेजी समझ में आएगा ना हिंदी समझ में आएगा मतलब इसका अंग्रेजी समझने में मुझे दो दिन लगे थे पूरे दो दिन लगे थे इतना जान के जवाहरलाल गाजी ने और राजेंद्र प्रसाद ये इन दोनों का किया, किया कराया है इन दोनों ने जान के इतनी कठिन अंग्रेजी लिखी है कि आप अंग्रेजी भी नहीं समझ पाओगे उसका हिंदी में भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि राजेंद्र प्रसाद ने यह हिंदी लिखा है कि वो हिंदी ऐसा है कि वो हिंदी भी आप समझ में नहीं पाओगे आर्टिकल 147, फोर्टी सेवन इंटरप्रिटेशन इन दिस चैप्टर एंड इन चैप्टर फाइव ऑफ पार्ट सिक्स रेफरेंसेस टू एनी सब्स्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ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 Of any order made there under यह आया आर्टिकल यहाँ पे खत्म होता है यानी इतने सारे शब्दों मैंने बोल दिया एक भी फुल स्टॉप नहीं है सिर्फ एक ही फुल स्टॉप आखिर में आता है वो ही और कॉमा भी वैसे देखो तो एक भी कॉमा नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नाइनटीन थर्टी फाइव एक्चुअली कॉमा नहीं हुआ वो सेंटेंस सेपरेटर नहीं है सिर्फ वो तो पूरा सेंटेंस मैंने आपको पढ़ दिया कहीं कॉमा फुल स्टॉप नहीं आता अब मैं इसका हिंदी पढ़ के देता हूँ हिंदी भी आपको समझ में नहीं आएगा इतनी मुश्किल हिंदी राजेंद्र प्रसाद ने निर्वचन पहले तो निर्वचन शब्द का अर्थ मुझे नहीं पता आप में से कितनों कितने पता होगा उसका अर्थ होता है इंटरप्रिटेशन निर्वचन निर्वाचन नहीं ये अलग शब्द है देखिए जान के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि सुनने वाला जो आम आदमी है वो पढ़ेगा तो कुछ और ही समझ के बैठेगा मैं फिर से पूरा आर्टिकल पढ़ता हूँ हिन्दी में निर्वचन इस अध्याय में और भाग छ के अध्याय पांच में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सार्वान प्रश्न के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935 के जिसके अंतर्गत उस अधिनियम के संशोधक या अनुपूरक कोई अधिनियमित है अथवा किसी सपरिषद आदेश या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के अथवा भारत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के या उसके आधीन बनाए गए किसी आदेश के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सार प्रश्न का निर्देश है ये पूरा हिन्दी वाक्य मैंने बोल दिया कितने शब्द हैं इसमें एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस करीब अस्सी जितने शब्द होंगे अस्सी नब्बे जितने शब्द है कहीं भी फुल स्टॉप नहीं आता और जो कॉमा आता है वो भी सेंटेंस सेपरेटर की तरह नहीं आता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कॉमा 1947 वो कॉमा निकाल दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता तो इस तरह से पूरे में मुश्किल से दो कॉमा आते हैं ये इसकी हिंदी है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप गूगल करो आर्टिकल वन फोर्टी सेवन हिन्दी आपको मेरी ऑर्कुड कॉमी ये वीडियो है उसकी पोस्ट में भी आपको मिल जाएगा इसका हिंदी अनुवाद और अंग्रेजी अनुवाद दोनों आपको इसी वीडियो के कमेंट में पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा आपको यह नहीं समझ में आएगा आप हिंदी किसी एमए वाले को पढ़ के बताओ वो भी नहीं समझ पाएगा पहली दो दो तीन बारी में अब मैं आपको इसका अर्थ बताता हूं क्या होता है इसमें सब परिषद शब्द लिखा है परिषद का अर्थ होता है काउंसिल अंग्रेजी में साफ साफ शब्द लिखा है काउंसिल लेकिन जवाहरलाल गांधी और राजेंद्र प्रसाद ने यह नहीं लिखा कौन सी काउंसिल और काउंसिल शब्द का अर्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लिखा गया काउंसिल शब्द का अर्थ होता है प्रीवी काउंसिल यानी ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट तो ये तीन चीजों का संविधान में गवर्नमेंट आर्टिकल वन फोर्टी सेवन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और काउंसिल द्वारा यानी कि प्रीवी काउंसिल द्वारा बनाया गया आदेश तो भारत के संविधान में इसका मैंशन ही क्यों होना चाहिए और मेंशन है तो भी क्या है मेंशन है तो ये कहा गया है कि ये एक्ट है वो भारत का भारत का सुप्रीम कोर्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करेगा तो इस एक्ट को वो फाउंडेशन में रखेगा यानी इस एक्ट के बाहर कुछ इंटरप्रिट नहीं कर सकती ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पे अप्लाई करता है सुप्रीम कोर्ट पे अप्लाई करता है और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और काउंसिल द्वारा पास किए गए सारे ऑर्डर प्रीवी काउंसिल यानी ऑर्डर यानी जजमेंट इतना ही नहीं उसमें कोई अमेंडमेंट होता है तो वो भी लागू पड़ेगा यानी आज की तारीख में यदि ब्रिटेन की पार्लियामेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में कोई अमेंडमेंट लाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट पे अप्लाई होगा वैसा इसमें साफ साफ लिखा है अब नाइनटीन के बाद क्या प्रीवी काउंसिल ने कोई सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर दिया है पब्लिकली नहीं दिया लेकिन यदि कॉन्फिडेंशियली ऑर्डर दिया हो तो हम कुछ बोल नहीं सकते उसके लिए तो हमें सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड न्यायाधीश है उनका नार्को टेस्ट करना पड़ेगा वो लंदन अक्सर जाते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज लंदन अक्सर जाते हैं प्रीवी काउंसिल के जजों से भी मिलते रहते हैं और उसमें यदि प्रीवी काउंसिल के जज ने उनको आर्टिकल फोर्टी दिखा के कहा कि okay, देखो हमारे पास पावर है तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमारे पास पावर है कि हम तुम्हें ऑर्डर दे सकते हैं इंटरप्रिटेशन के मुद्दे पे और उन्होंने खानगी में कॉन्फिडेंशियल कोई ऑर्डर दिया हो और उस ऑर्डर के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया हो ये एक पॉसिबिलिटी है और उसको नकारा नहीं जा सकता कहने का अर्थ यही है कि इसमें साफ साफ लिखा है कि प्रीवी काउंसिल यदि कोई ऑर्डर देती है और ऑर्डर किसके अंडर यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थर्टी 1935 के अंडर या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंडर तो भारत की सुप्रीम कोर्ट को वो मानना पड़ेगा ऐसा भारत के संविधान में जवाहरलाल गाजी और राजेंद्र प्रसाद ने लिख दिया है अब सवाल आता है कि हमारे संविधान की भाषा इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है भाई कभी कभी चीजें कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाती है कि जैसे आप टी वाई बी एस सी का मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो वो तो मैथमेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड है तो वो तो होगा ही कॉम्प्लिकेटेड पर कभी कभी सवाल आता है कि भाई सरल चीज जो कि ऐसी भाषा में लिखी जा सकती है कि दसवीं कक्षा का विद्यार्थी पढ़े उसको भी मुश्किल भाषा में क्यों तो लिखा गया जैसे कि अमरीका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अंग्रेजी में है तो आप किसी भी ट्वेल्थ क्लास के इंग्लिश मीडियम लड़कों को दिखा दीजिए मैं तो टेंथ क्लास के इंग्लिश मीडियम लड़के को दिखा दीजिए भाई अंग्रेजी में है तो इंग्लिश मीडियम के लड़कों को तो दिखाना पड़ेगा वो अमेरिका का अमरीका एक बार पढ़ के दो बार पढ़ के पूरे का पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का आपको मीनिंग बता देगा जबकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है आप बी इंग्लिश को पढ़वाइए उसके पास वो पूरा चार बार पढ़ने के बाद भी उसको समझ में नहीं आएगा कि इसमें कौन से क्या लिखा है तो जानबूझ के कभी कभी क्यों कॉम्प्लीकेटेड कर रहे हैं कि यदि तुम्हें कोई सच बात छिपानी है कोई ऐसी बात तुम्हें छिपानी है जो कि दूसरों को पता चलेगा तो तुम्हारी बदनामी होगी या तो तुम चाहते नहीं होगे वो चुके तो तुम बात को कॉम्प्लीकेटेड कर दो और इसलिए आर्टिकल 147 को राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल गाजी ने कॉम्प्लीकेटेड भाषा में लिखा इतनी कॉम्प्लीकेटेड भाषा में कि आप खुद पढ़िए इसका हिंदी पढ़िए अंग्रेजी तो दूर राष्ट्रीय हिंदी पढ़िए आपको हिंदी पढ़ने में समझने में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 तो सवाल आता है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कॉम्प्लिकेटेड किया एक ही क्लॉज कॉम्प्लिकेटेड रखते है बाकी सब ऐसी भाषा में लिखते है कि दसवीं कक्षा का आदमी समझ जाए तो यदि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन यदि सिंपल लैंग्वेज में और एक क्लॉज यदि कॉम्प्लिकेटेड भाषा में लिखा तो सीधा उभर के आ जाएगा उछल के आ जाएगा देखो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में थ्री आर्टिकल है करीब करीब चार मान लो पूरा लगभग कुछ 200 पेज का डॉक्यूमेंट आता है मतलब इस तरह से इस तरह के पेज में बड़े हैंडराइटिंग से लिखा जाएगा तो 400 पेज हो जाएंगे नॉर्मल हैंड में ऐसे हैंडराइटिंग में लिखा जाएगा तो 200 पेज का डॉक्यूमेंट बनेगा अब 200 पेज में सारे के सारे पेज सारे के सारे आर्टिकल यदि सरल हिन्दी में लिखे सरल अंग्रेजी में लिखे और एक आर्टिकल जिसमें यह सच छिपाना है वो कॉम्प्लिकेटेड में लिख दिया तो उभर के आ जाएगा कि भाई इसको भी सिंपल इंग्लिश में लिखो तो आदेश उनका परपस क्या था कि भाई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखो कॉन्स्टिट्यूशन को कि आदमी उसके 10-15-20 क्लास पढ़े उसमें उसके दिमाग का ऐसा दही हो जाए कि बाद में वो कॉन्स्टिट्यूशन का दोबारा जिंदगी में कभी हाथ ना लगाए मतलब ऐसी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज की वो उसको जैसे कि मैं आपको बहुत इतना परेशान करूं आप किसी गवर्नमेंट की ऑफिस में या अदालत में इतना परेशान करूं इतना पर कि दस दिन में आप इतने परेशान हो जाओगे ग्यारहवें दिन आप अपनी शकल दिखाने नहीं आओगे तो यही उनके संविधान लिखने के पीछे मोटिव या मंशा थी कि ऐसी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन लिखो कि आम आदमी तो क्या कोई ट्वेल्थ का पढ़ा लिखा लड़का भी उसको पढ़े तो वो अस्सी वे नब्बे क्लॉज में आते आते उसके दिमाग का ऐसा दही हो जाए कि वो बाद में जिंदगी में कभी कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ लगाने की हिम्मत न करे इसलिए उन्होंने कंस्टिट्यूशन के एक एक क्लॉज इतनी मुश्किल हिंदी और अंग्रेजी में लिखे हैं कि आदमी समझ ना पाए तो अब सवाल आता है कि ये उन्होंने शर्त स्वीकारी क्यों जवाहरलाल गाजी और दुरात्मा गांधी ने दुरात्मा गांधी उस समय जीवित नहीं थे ये उनकी हत्या हो गई थी लेकिन जो शर्त थी कि अंग्रेजों की सर्वोपरिता चालू रहेगी वो उस समय दुरात्मा गांधी जीवित थे तो उनको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकाला नहीं जा सकता मैं वल्लभ भाई पटेल पे ये इतनी जिम्मेदारी इतनी नहीं थोपूंगा क्योंकि उस समय वो कांग्रेस में बहुत जूनियर थे मतलब कांग्रेस में पूरी सत्ता शासन ये दो लोगों ने मोनिपोलाइज करके रखी थी जवाहरलाल गाजी और दुरात्मा गांधी और मुस्लिम लीग का पावर पूरा जिना के हाथ में था तो ये तीन लोग की तूती बोलती थी जो वल्लभ भाई पटेल थे वो इस फिरात में थे कि कब थोड़ा बहुत पावर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आए क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में पावर आता तो वो दूसरे दिन जवाहरलाल गाजी को नौकरी से निकाल के सारी बागडोर वल्लभ भाई पटेल को देने वाले थे वो एक बार हो भी चुका था वो एक पूरे मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कांग्रेस के जब कार्यकर्ताओं ने डेलीगेट चुन के भेजे थे तो पूरे इंडिया में से कुछ 26 या 30 जितने डेलीगेट आए थे जिनमें से चार डेलीगेट ने बोला कि जवाहरलाल गाजी को प्राइम मिनिस्टर बनाओ और बाकी 26 ने बोला कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाओ लेकिन दुरात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को धमकाया कि तू बैठ जा और उस समय दुरात्मा गांधी का होल्ड था मीडिया पे इसलिए ऐसा नहीं है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल डर के बैठ गए पर उन्होंने देखा कि भाई पहली बाजी इनको जीत लेने दो दूसरी बाजी में जब एक एक पॉइंट के बाद तो जैसे जैसे दुरात्मा गांधी की बात सच पता लगेगी लोगों को ये तो बनावटी खोखला आदमी है वैसे वैसे अपने आप मेरे हाथ में बाजी आ जाएगी तो वो टल गया पर ये जो क्लॉज है उसका श्रेय ये ड्राफ्टिंग का श्रेय दो लोगों का जाता है दुरात्मा गांधी सॉरी जवाहरलाल गाजी और राजेंद्र प्रसाद संविधान में सबसे ज्यादा ड्राफ्टिंग किए वो राजेंद्र प्रसाद ने किया आम्बेडकर ने नहीं कि आम्बेडकर ने फंडामेंटल राइट लिखा था ड्राफ्ट लिखे थे बेसिक उसके बाद उनको कमेटी ने लगभग अनदेखा कर दिया था क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सल वोटिंग की मांग की थी जबकि राजेन्द्र प्रसाद और जवाहरलाल गाजी यूनिवर्सल वोटिंग नहीं आना चाहते थे इसलिए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 जो उद्योगपति थे टाटा बिरला सारा बजाज वो अंग्रेज के अंडर में थे वो अंग्रेज के अंडर में क्यों थे क्योंकि उनकी फैक्ट्रियां सारी अंग्रेजों के मशीनरी पे चलती थी यदि अंग्रेज उनको स्पेयर पार्ट भेजना बंद कर देते थे उनकी फैक्ट्री दो दिन में बंद हो जाती तो उन्होंने अंग्रेजों ने ये चार पांच बड़े उद्योगपति थे उनको बोला कि भाई तुम दुरात्मा गांधी और जवाहरलाल गाजी दोनों को समझाओ कि वो हमारे कंट्रोल में रहे और मीडिया पूरा अंग्रेजों के हाथ में था टाइम्स ऑफ इंडिया और पूरा अंग्रेजी मीडिया और जो हिंदी मीडिया था वो ये भारत के सेठ लोगों के हाथ में था और दुरात्मा गांधी पूरा मीडिया के ऊपर टिके हुए थे कि मीडिया उनकी बात छापता था और मीडिया रोज उनके फोटो छापता था कि ये महात्मा है ये महात्मा है और उसके आधार पे उनका पब्लिक में बोल्ट और दुरात्मा गांधी इस बात को बराबर समझते थे कि यदि उन्होंने अंग्रेजों की बात नहीं मानी तो दूसरे दिन अंग्रेजी ये लोग सेठ लोगों को कहेंगे कि दुरात्मा गांधी के प्लग छींच लो और ये लोग मेरा मीडिया कवरेज बंद कर देंगे तो मेरी मैं हीरो से जीरो बन जाऊंगा इसलिए हमेशा दुरात्मा गांधी ने हमेशा अंग्रेजों की बात को प्राथमिकता दी है तो वो शर्त स्वीकारने का कारण ये रहा कि ये दोनों नेता थे दुरात्मा गांधी और जवाहरलाल वो भारत के अमीरों के सामने विद्रोह नहीं करना चाहते थे और भारत के जो अमीर परिवार थे उस समय के वो अंग्रेजों के सामने विद्रोह नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनकी मशीनरी सारी अंग्रेजों के स्पेयर पार्ट पर चलती थी, थी। इसलिए उन्होंने जो ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट में ये सारी बातें मान ली कि नाइनटीन फोर्टी सेवन के बाद भी ब्रिटेन की पार्लियामेंट के और प्रीवी काउंसिल के ऑर्डर है वो चालू रहेंगे अब वो बात भारत के संविधान में कहीं ना कहीं तो लिखनी पड़ेगी क्योंकि अंत में तो सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान के ऊपर जाएगा इसलिए फिर आर्टिकल 147 में ये साफ साफ लिख दिया गया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शब्दों में लेकिन साफ साफ लिख दिया गया कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट नाइनटीन लागू होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाइनटीन थर्टी लागू होगा उतना ही नहीं उसमें यदि कोई अमेंडमेंट होता आज की तारीख में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 कि आर्टिकल 147 में कि में कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन है उसमें भारत के नागरिक जो कहेंगे वो अंतिम माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट किसी भी विदेशी सत्ता से और विदेशी सत्ता हमें ना मैंशन कर हो कि भारत के बाहर किसी भी सत्ता रहे ही सत्ता से इंटरप्रिटेशन के मामले में न कोई रेफरेंस लेगी ना कोई मशुरा करेगी और न ही उनसे कोई किसी तरह का रेफरेंस लेगी तो इस तरह से हम उसका पूरा ड्राफ्टिंग मैंने सेकंड कमेंट में रखा है कि हमें आर्टिकल 47 के लिए अल्टरनेट ड्राफ्ट क्या रखना चाहिए यानी आर्टिकल 147 हमें कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल देना चाहिए और उसकी जगह 147 ए रख देना चाहिए कि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 सुप्रीम कोर्ट जज एग्जीक्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज बाई मेजोरिटी अप्रूवल उसमें वो ऑलरेडी कवर हो जाती है पर वो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिख सकते हैं अब कुछ और इससे जुड़ी हुई बातें आते हैं कि दीक्षित जी का एक वीडियो है कि नाइनटी इंडिया है, वो नाइनटीन नाइनटी की लीज पे है और उसी के संदर्भ में जब मुझे लोगों ने प्रश्न पूछा कि भाई इसके बारे में आपका क्या मानना है तो मैंने आरएनडी करना शुरू किया और उसमें मुझे यह आर्टिकल मिला कि भाई नाइनटीन नाइनटी नाइन साल क्या अंग्रेजी पार्लियामेंट चाहे तो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में अमेंडमेंट करके ले सकती है तो वो जो 99 इयर्स की लीज के डॉक्यूमेंट जो है वो आ, ऐसा कहा जाता है कि वो कॉन्फिडेंशियल है और वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को दिखाए जाते हैं कब दिखाए जाते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर जब आ,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 के लिए पहले इनवाइट करता है फिर उसकी ओथ होती है ओथ प्रेसिडेंट लेता है और उस पर जब वो साइन करता है कागज पे तभी तो वो उसको प्राइम मिनिस्टर के सारे पावर उसको हाथ में आते हैं और जिस डॉक्यूमेंट पे वो साइन करता है वो पूरा डॉक्यूमेंट आज तक पब्लिक को नहीं दिखाया गया और ऐसा कहते हैं कि शायद किसी मिनिस्टर को भी नहीं दिखाया शिवा की गिने चुने मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के और उस डॉक्यूमेंट में यह सारी बातें लिखी है कि ट्रांसफर ऑफ पावर की जो सप्लीमेंट अग्रीमेंट है जो कि पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं है वो उसकी कॉपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में तो कहीं ना कहीं होगी वो भी आज का प्राइम मिनिस्टर उसको फॉलो करेगा और उसमें अब वो डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा यदि पब्लिश होता है तो और जानकारी आ सकती है और ये सब आरटीआई में नहीं आएगा क्योंकि आरटीआई आए का जो कानून है उसमें लिखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं आता और प्राइम मिनिस्टर जिस डॉक्यूमेंट पे साइन करता है वोथ लेने के बाद ऐसा कहा जाता है कि वो डॉक्यूमेंट की कॉपी प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं रहती वो सिर्फ प्रेसिडेंट हाउस में ही रहती है वो कॉपी प्रेसिडेंट हाउस के बाहर नहीं आते अब ये सारे वेरीफाई करने पड़ेंगे किसी प्रेसिडेंट से पूछ के कि भाई जो डॉक्यूमेंट पे प्राइम मिनिस्टर साइन करते हैं उसमें इस तरह का कोई मैंशन है कि ट्रांसफर ऑफ पावर के एग्रीमेंट की सारी शर्तें इस पर लागू होगी अब ये जो एक जो मैंने आपको बताया कि कारण क्या थे कि अंग्रेजों की ये सारी शर्तें माननी पड़ी जवाहरलाल गाजी को और दुरात्मा गांधी को एक कारण मैंने बताया वो भारत के उद्योगपतियों का जो उस समय के जो भारत के चार पांच बड़े उद्योगपति थे वो अंग्रेजों की गुलामी से निकलना नहीं चाहते थे क्योंकि यदि अंग्रेजों ने स्पेयर पार्ट भेजने बंद कर दिए होते तो भारत के लोग स्पेर पार्ट बनाना शुरू कर देते ऐसा तो नहीं है कि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 मोहन भाई या दुरात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानता वो शायद जीवित थे वो जीवित थे और वो रूस में थे और अंग्रेज जवाहरलाल गाजी को और दुरात्मा गांधी को इस बात पे दबाते थे कि यदि तुमने हमारी शर्तों को नहीं माना तो हम महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा सुभाष चंद्र बोस को भारत भेज देंगे तो तेरे के तो प्रधानमंत्री बनने के तो का ख्वाब है तो कॉरपोरेशन का इलेक्शन नहीं जीत पाएगा उस समय का मैं आपको कांग्रेस और इंडिया का रवैया बताऊं कि 1938 में जब कांग्रेस में इलेक्शन हुआ था तो सुभाष चंद्र बोस को 80 परसेंट वोट मिले थे दुरात्मा गांधी के चमचे को सिर्फ 20 परसेंट वोट मिले थे यहां तक कि दुरात्मा गांधी ने बोला था कि यदि इनकी हार हुई उनका चमचा था सीतारामैया पत्ता भी यदि हार हुई तो मैं पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाऊंगा ये बात उन्होंने 1938 में हुआ खैर ऐसे तो कोई बोलने के लिए ऐसे बोलते कोई रिटायर होता ही नहीं है पॉलिटिक्स में से तो उसके बावजूद भी लोगों ने सुबह और कैंपेन बजट उसका जो इलेक्शन का बजट था सीताराम पत्ताभी का वो कम से कम सौ गुना होगा सुभाष चंद्र बोस अपने पैसे से लड़ रहे थे जबकि दुरात्मा गांधी को टाटा बिरला अंग्रेज सब पैसा दे रहे थे इलेक्शन लड़ने के लिए और उनके पैम्पलेट उनके अखबारों में इंटरव्यू आ रहे थे उस समय जो टाइम्स ऑफ इंडिया था वो सुभाष चंद्र बोस को तो बहुत कम छापता था महीने में एक बार जबकि ये दुरात्मा गांधी की फोटो रोज आती थी उसके बावजूद भी अधिकतर जिलों में तो महात्मा सुभाष चंद्र बोस प्रचार के लिए पहुंच भी नहीं पाए थे क्योंकि उनके पास इतना बजट ही नहीं था कि वो ट्रेन में पूरे भारत में घूमते तो उन्होंने कुछ एक जगह स्पीच दी थी तो रेडियो पे भी उनकी स्पीच नहीं आई थी तो जो कार्यकर्ता थे वो उनकी स्पीच हाथ से लिखते थे उस समय ही साइक्लोसे जेरोक्स वेरोक्स कुछ नहीं था और उसकी हाथ से लिखी हुई प्रतिलिपियां लोगों में बांटते थे नोटिस बोर्ड पर चिपकाते थे लोगों को पढ़ के सुनाते थे और उसके बावजूद भी राष्ट्रपिता महात्मा सुभाष चंद्र बोस को अस्सी वोट मिले और ये नाइनटीन में 1946 के आसपास तो सुभाष चंद्र बोस की रेप्यूटेशन और इतनी बढ़ गई थी कि दोबारा यदि कांग्रेस में इलेक्शन होता तो दुरात्मा गांधी और ये जवाहरलाल गाजी को मुश्किल से पांच परसेंट वोट भी नहीं मिलते क्योंकि उस समय जो दुरात्मा गांधी का और जवाहरलाल गाजी का एक बड़ा जो वोट का हिस्सा था लाहौर और कराची और वो सारा एरिया वो तो वैसे भी भारत से अलग हो चुका था और बाकी जो भारत था उसमें तो इन दोनों की टके की इज्जत नहीं बती थी तो यदि सुभाष चंद्र बोस भारत आ जाते उस समय तो जवाहरलाल गाजी है वो प्रधानमंत्री तो छोड़ो कॉरपोरेशन का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि अंग्रेजों ने कि हम सुभाष चंद्र बोस को वापस भारत भेज देंगे यदि आपने हमने शर्ते नहीं मानी ये बात कहके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 मीनवाइल जो भारत में प्रोसेस प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन आया और फिर उसकी वजह से भारत स्ट्रांग हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारत का एकाकीकरण कर दिया और उसकी वजह से भारत और स्ट्रांग हो गया तो उसकी वजह से अंग्रेजों को मौका नहीं मिला कि पूरा भारत को आ, ख, इस तरह से कब्जे में ला सके पर अब मान लो फ्यूचर में भारत कमजोर हो जाता है तो अंग्रेजों के पास ये लीगल बेसिस है ये लीगल बेसिस है कि देखो ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट में हमने ये लिखा है और आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा है तो ये लीगल बेसिस के आधार पर ये कर सकते हैं तो एक तो आर्टिकल 147 फोर्टी हमें निकाल देना चाहिए फिर हमें कॉमनवेल्थ से निकल जाना चाहिए क्योंकि कॉमनवेल्थ में ब्रिटेन की सर्वोपरिता है देखो कॉमनवेल्थ गेम्स जब होते हैं तो पूरी दुनिया में कहीं भी गेम्स होते हैं जैसे ओलंपिक गेम्स होते हैं ओलंपिक गेम्स होते हैं इंडिया में जब ओलंपिक गेम होते हैं तो सबसे पहली स्पीच कौन देता है या तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर या तो इंडिया का प्रेसिडेंट या तो इंडिया का स्पोर्ट्स मिनिस्टर कोई इंडिया का आदमी देगा उससे पहले कुछ स्पोर्ट्समैन होते हैं जो कि मंच पे आएंगे कुछ करेंगे पर जो जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल स्पीच कौन सा पोलिटिकल ऑथोरिटी स्पीच देगी तो पहली पोलिटिकल ऑथोरिटी होती है वहां उस देश का कोई वरिष्ठ मंत्री जबकि कॉमनवेल्थ में हमेशा कहीं भी कॉमनवेल्थ गेम होती है तो या तो ब्रिटेन की क्वीन होती है या तो ब्रिटेन का स्पोर्ट्स मिनिस्टर मतलब कोई ब्रिटेन की कोई पॉलिटिकल एंटीटी होती है उसका पोजीशन मेन होता है जो जो होस्ट कंट्री होते हैं उसकी पोजीशन मेन नहीं होती जबकि ओलंपिक में आप देखो उल्टा होता है हर एक जगह जहां जितने भी एक गेम के एसोसिएशन है अमेरिका में कुछ है अमेरिका और कनाडा के बीच कुछ है फिर रशिया के कुछ है जो पुराने रिपब्लिक है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट तो जिस कंट्री में गेम खेला जाता है उस कंट्री के होस्ट को मान्यता दी जाती है जबकि कॉमनवेल्थ में उल्टा है कॉमनवेल्थ वो ब्रिटेन की सर्वोपरिता है तो कॉमनवेल्थ से हमें निकल जाना चाहिए और अभी एक कानून है मतलब बिना लिखाया हुआ कानून है कि ब्रिटेन की क्वीन को यदि इंडिया आना है तो वो बिना पासपोर्ट और वीजा आ सकती है और बिना किसी परमिशन के आ सकती है बहुत सारे हेड ऐसे होते हैं जिनके पास पासपोर्ट और वीजा नहीं होता और उनको वीजा की जरूरत नहीं होती है पर उनको एक लेटर दिया जाता है और वो लेटर है वो वीजा के इक्वलेंट है मतलब वो इन्विटेशन बोलो या तो वो बोलते हैं कि भाई हमें भारत आने दो और फिर भारत सरकार उनको लेटर देती है कि हाँ भारत आ सकते हो तो बहुत सारे कंट्री होते हैं जिनके मोनार्क के पास पासपोर्ट नहीं होता तो उस मोनार्क को वीजा का ठप्पा लगाने का कोई क्वेश्चन नहीं आया था क्योंकि उसके पास पासपोर्ट ही नहीं है पर वो जो लेटर है वो ही अपने आप में एक वीजा हो गया जबकि जो भारत कि जो जो ब्रिटेन की रानी है ऐसा कहा जाता है मुझे ठीक से नहीं पता कि यदि उसको इंडिया आना हो तो उसको भारत की गवर्नमेंट को ना इंफॉर्म करने की जरूरत है ना परमिशन लेने की जरूरत है बस वो आएगी और उसका सेक्रेटरी वो प्रधानमंत्री को बोल देगा कि भारत की क्वीन आ रही है और उसका स्वागत का इंतजाम भारत के प्रधानमंत्री को करना पड़ेगा तो हमें कानून ये करना चाहिए कि ब्रिटेन की जो रॉयल फैमिली है उसका एक भी मेंबर इंडिया नहीं आ सकता सिवा की वो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो मान लो कि ब्रिटेन का कोई रॉयल मंत्री है वो एमपी बन गया या पीएम बन गया तो वो आ सकता है क्योंकि उस समय तो वो पीएम है लेकिन यदि वो रॉयल फैमिली का मेंबर है उसके पास कोई गवर्नमेंट की इलेक्टेड पोस्ट नहीं है तो वो भारत में नहीं आ सकता तो इस तरह का हमें कानून पास कर देना चाहिए ताकि ये लिंक खत्म हो जाए धन्यवाद